संजय न आत्मा ना है ना नहीं। आत्मा करते है। आत्मा सर्व के होगा। ना प्रत्यक्षे प्रत्यक्षे है करते सर्व अगेगा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अलग अलग दिखता है घट बहुत वृक्ष पथर कितने अलग अलग सब तो दिखते है आत्मा है ही सब आत्मा के आत्मा से भिन्न बहुत ही नानात्न दृश्यमन इदिद आत्मनि वो आत्मा को साथ ज्ञान चक्षा फल श्लोक माया सर्व एक है आत्मा हे ज्ञान चक्षुष दक्षिता है ज्ञानी तो सर्व एक कैसे होगा आत्मा कैसे होगा तो पृथक नाना तो अलग दिखते हैं बहुत ही इदम कथम आत्मनि अभेदने पश्यति आत्मा अवेद आत्मा अभिन्न रूप से सबको देखेगा कैसे है आत्मनो न्यन्न नीद्य मृदो यथा यथा घटादी स्वात्मा आत्मनो आत्माद जगत जगतसर्व आत्मा एव जगत् जगत् आत्मा एव आत्मा ही है आत्मसैन्य कुछ नहीं आत्मनो आत्मन न विद्यते न किंचन पाठे कहीं कहीं ना पाठे लिख दिया आत्मन अत नाते आत्मस्य कुछ भी नहीं है मुदो यथा घटादिनी घटाधिनी मृद मृत मृत से भिन्न घटाधि नहीं जितने मृत का कार्य घट सर्वाधि है मृत से भिन्न नहीं है इस तरह सारा जगत आत्मा का कार्य आत्मा सन्य है सा नही सातमान सर्वमिच्छते इसलिए ज्ञानी सर्वम स्वात्मान इच्छते स्वप्न आत्मा ही इसे दिखता है टीका में इदम सर्व जगत आत्मे वो सारा जगत आत्मा ही है आत्मकार्य तो आदि क्योंकि आत्मा का कार्य है जैसे मृत का कार्य घट सराब आदि मृद रूप है सुबर्ण का कार्य घट मुकुट आदि नकार आत्मा के कार्य सारा जगत आत्मा ही है अब अन्य आत्मा न कि आत्मा सन्य कुछ भी नहीं रहता है यथा घट शराब आदि में मृद अन्य नदी सकुड़े प्रतिशा घट शराब आदि मृद अन्य नृत्य से बने गये घट शराब आदि जितने कुंडूषण से अन्य नहीं, नहीं। क्योंकि सुबर्ण को पृथ्व करेंगे तो नहीं रहेगा जैसे पट तंतु को अलग कर देंगे तो पट नहीं रहता है उपाधान कारण के वि नहीं रहता है घट शराब आदि मृत्यु से अन्य नहीं है अतः आत्मनिव सर्वम दृश्य न भेद नीक्षते पश्य इक्षति का आत्मा में सब देखता है भेद उसे नहीं अहमअस्मी सब देखता है छात्र के उपनिषेद नृत्य वा के सत्यम वाचारंभण वाणी के आलंबन मात्र हे विकार नाम मात्र ही नाम केवल है कार्य कुछ अलग ही नहीं कारण ही सत्य हे नृत्य नृत्य को पृथक कर देंगे घटसराधि कुछ नहीं रहेंगे तो तो मृत्यु रहे। क्या सत्यम कारण ही सत्य है परन्तु अलग करेंगे पटना ही रहता है कारण ही सत्य है कार्य तो वस्तु नाम मात्र है सुवर्ण ही है जितने भूषण बनाए सोना ही है वो नाम रूप अलग अलग केवल नाम कलना कर, करते है सुवर्ण को सुवर्ण को छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा इसी प्रकार श्रुति कहती वाचारम्भ विकार नाम देव जितने कार्य वर्ग कार्य है बालिका णी का आलम्बन मात्र है नाम मात्र है कारणी सत्य है सर्व खलु है सब कुछ ब्रह्म ही जो सर्व खतम ब्रह्म सर्व ब्रह्म जो न प्रथमांत है सर्व ब्रह्म है ये समानकरण है सामनाधिकरण सामनाधिकरण मुख्य सामनाधिकरण होता है और बानाधिकरण होता है यह मुख्य सामनाधिकरण ही है द्विजोत्तम ब्राह्मण जो ब्राह्मण है हमें उत्तम है ये समाधिकरण ब्राह्मण और द्विजोत्तम किन्तु यहाँ बाद समाधिकरण कैसे है राजु में सर्प देकर भय कर, कर चल गए आगे कहते सर्प रजु है कोई कहता सर्प रजु है ऐसा जिसको तुम सरप समझ कर दौड़ गए हम लोग सर्प समझ कर दौड़ गए थे वो सर्प रज्जु है अच्छा सर्प नहीं है किन्तु रज्जु है सर्प का निषेध करके रज्जु विधान करने के लिए लोक में से कहा जाता है सर्प तो रजू है सर्प रज्जु है अर्थात सर्प नहीं है रजू है ये सर्वम खुदम जो दिखता है ये नहीं है किंतु ब्रह्म है तो जिस प्रकार सर्प का बाद करके रज्जु कहा कही जाती है इस प्रकार सब का बाद करके ब्रह्म विधान किया जाता है सब का बाद किसका करना नाम रूप केवल नाम रूप अस्थिभा प्रिय नाम रूपांचंद आद्य त्रयम जगदूसम नाम रूप और ब्रह्म रूप है नाम रूप का बात करो दो सब कुछ ब्रह्म ही है तो सर्वम खड़ूतम ब्रह्म में ऐसा शंका करते ब्रह्म तो एक तो है सर्वनाना है कैसे सर्व ब्रह्म होगा ब्रह्म एक कहते कितने ब्रह्म होंगे कोई पुस्तक सौ ब्रह्म है तो जितने दस किसी पुस्तक है सौ ब्रह्म है सौ ब्रह्म है तो कितने ब्रह्म तो है तुम्हारे मतलब करोड़ ब्रह्म है अनंत ब्रह्म है वो ब्रह्म सब ब्रह्म मतलब सब नहीं है ब्रह्म ही है एक ब्रह्म में सब दिखता है एक समुद्र में तरंग बहुत दिखते बुद्ध बुदावी वो तो समुद्र ही है नाम रूप को छोड़ दो तो सच्ची ध्यानंद रूप ब्रह्म ही है ये सूत्रि कहती है ऐसे जो सब कुछ आत्मा को देखता है सब कुछ आत्मा ही दिखता है एवं भूतन्मुक्तिशा जेहे जीवन मुक्त हे ज्ञानी जीवन मुक्त है जीवन्मुक्ता, जीते जि मुक्त हे जीवन मुक्तस्तु तद्द्वान्धिगुणस्तेत सच्चिदादि धर्म भेजे विद्वान् भ्रमर कीटवत तद विद्वांस जीवन मुख ऐसे सब को ब्रह्म जानने वाले जीवन मुख ही पूर्वोपाधि गुणा त्यजे पूर्व उपाधि के गुणों को त्याग कर दे सऊपाधि के गुण है ना जितने देहादि उपाधि है उनके गुण को तो छोड़ दे शुद्ध ब्रह्म ही सचिद आदि धर्मत्म भेजे सतचिदादि नित्य है, है इसको ही भेजे धर्मत्व स्व को भेजे भज से व्यायाम लिटल करने ऐसे प्राप्त करके रहता है भ्रमर कीट वीट लो क्या वो प्राप्त कर लिया जैसे भ्रमर कीट भ्रमर की कीट वो लेकर कीटक को भ्रमर भ्राम आवाज करते करते दूसरे कीट भी वो भाँ भाँ भाँ आवाज करने लग जाता है ऐसे भ्रमर कीट जिस प्रकार इस प्रकार अहम से ब्रह्म चिंतन करते रहते और ब्रह्मस्वरूप दृढ़ निश्चय हो जाता है तो सचिव उसके आता है अनाधिकार से बहुत दिन की वासना आई बहुत अभ्यास करने पर वासना की विभूति होती है वासना की अनुभूति के लिए बार बार जैसे ब्रह्म करता है ऐसे बार बार चिंतन केवल शब्द से बोलने तो नहीं शब्द के साथ अंदर भी शब्द नहीं बिगड़ करके भी अंदर चिंतन करें हम अस्मी ब्रह्म लक्ष्यार्थ का निश्चय करें उसमें हम स्मी ऐसा बार बार करते समय करते करते करते दीर्घ हो जाता है सच्चिद आनंद ब्रह्म रूप में हो आगे चाहेगा भी देहा में हम बुद्धि होगी ही नहीं दीर्घ निश्चय हो जाने पर टीका नहीं अनादि अविद्या परिकल्पित स्थूल सर्जादी उपाधि गुणान परित्यजन पित्यजन अयम जीवन उत्य अद्यादात अना, में अना जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवेश अभी चतुर्योगस्कनाद जीव ईशो विशुद्धाचित जीव ईशो विशुद्धाचित जीव तथा तथा तथा तथा जीवेश अविद्या शुद्धाचिवेशीवेश अविद्याचिग अद्या तचिग षस्कमनादय अविद्या अस्क अना अविद्यालस्क अनादयोर कहीं चितनादी जीव ईशो ईश्वर भी अनादि अधितान तो है जीव ईश्वर विशुद्ध आचित जब चैतन शुद्ध चैतन शुद्ध चेतन चैतन्य जीव ईश्वर है जीव ईश्वर का भेद भी अनादि काल से है जीवेश्वर भेदा काल से भेद जीवेश्वर भेदा सिद्ध भिदादि अंगों पर साप होता जीव ईश्वर का भेदा अविद्या अभी अनादि अविद्या तत् चितुरचितुर मतलब अविद्या तत्व अविद्या और चेतन का संबंध संबंधि एक अविद्या होगी पंचम सत्युर्योग चेतन तत् सम्बन्ध अविद्या चेतना और चेतन का संबंध ये सत्य अविद्या तत् अस्माकनादे हमारे वेदांतिक मत में छे अनादि इनमें से एक ब्रह्म अनादि है नित्य बाकी सब अनादि नष्ट हो जाते हैं ज्ञान होने पर विद्या है अनादि अनादि अविद्या अविद्या से परिकल्पित है स्थूल शरीर केवल स्थूल शरीर नहीं आदिशी दिया शिक्षण शरीर आदि उपाधि इनके गुण धर्म को परित्यजन छोड़ते हुए उनके धर्म को छोड़ करके में मेरा इससे विचार नहीं करके अयम एवं जीवन मुतक उच्च इसको जीवन मुख्यकाल है उस भेजे ये क्या है ब्रह्म को प्राप्त करता है आगे से ये श्लोक बोलो जीव पत्ता येजे तीर्थ मोहानमं हवा राग देशादिराक्षसा योगी शांति समायुक्त योगी शांति सयुक्त आत्मा रामो विराजते नुहानम तीर्थ्वा राग शांति द्वेशम विराजते समुद्र ज्ञान है ये समुद्र है अज्ञान समुद्र को पार करना कठिन है इस अज्ञान को पार करना एक ज्ञान से ही पार होगा ज्ञान रूप न के बिना अज्ञान का पार नहीं कर सकता इसलिए मोह को अन्नव समुद्र का इसको तीर ता पार हो ज्ञान होने पर इसमें सो राक्षस है राग देशादी के समान है इनको हत्ता मार करके राग देशादी तो पार नहीं कर सकता है उनको मानना पड़ेगा राक्षस विरुद्ध है, है श्रेय का इंद्रिय इंद्र राग देशो व्यवस्थित हो तय न वसम आग छे के परिपंथ विरुद्ध राग उनको मारना पड़ेगा राक्षस के सामने है और रास्ता छोड़ेंगे नहीं तो, तो रे राक्षसान राक्षसा महत्व शांति समायु तो समय होकर के आत्मा आत्मने आराम आत्मने आत्मा में ही आरामन क्रीड़ा है आत्मा भिन्न में नहीं आत्मा में ही आराम ऐसा विराज विशेष रूप काट हो जाता है टीका में तत सातना राम सुखम तिष्ठ तीत्या सुख से रहता है तृत्व मोहानवम मोह एव अर्णव मोह ही अर्णव हेतु अपर्यंत तो आज जिसे पर्यंत अंत नहीं समुद्र का ऐसे इस मोह का अंत नहीं होता है उसको पार करने के लिए एक ही नौका है ज्ञान तम ज्ञान प्लव नहीं व ज्ञान रूप प्लब है नौका इसे पार करके राग देशादि ही राक्षस राग रागदेशाद राक्षसा मुख्य मार्ग के विरोधि निशेष तो मे च पुरा सौ कोई पूरा राग रागदेश को साम करके शांति समय तो समय तो शांति समय समझ्रद्धा सामधानी समय आत्मा आत्मनिव आराम क्रीड़ा से आत्मा राम आत्मा क्रीड़ा आत्मातिरिक्त तो विषय में नहीं है विराजते इसका अर्थ साराज्य अभिषिता प्रकाश होते स्वराट होता है स्वराज्य में अभिषिक्त होकर के प्रकाशमान होता है तो। दिवा दिवा वार्णा वार्णा वार्णा तो ता योगी जीवन मुक्त लक्षण आह जीवन मुक्त का लक्षण है बाह्यासुखाशक्तिस्थ दी बच्चस् दंतरव प्रकाशते बाह्य अनित सुखासक्ति में बाह्य अनित्य सुख हित्वा बाह्य अनित्य बाह्य आत्मा से भिन्न है बाह्य अनित्य सुख है उसमें जो आसक्ति है उसको छोड़ करके आत्म सुख निर्भुत आत्म सुख से निर्भुत संपन्न होकर आत्म सुख से आत्मा सुख जो प्राप्त कर है तो अनिच्य सुख में आस नहीं रहती आत्म सुख से निर्भुत शांत हो गया तो बाह्य सुखि छोड़ करके घटस्थ दीप अव घट में दीप है प्रकाशमान प्रकाशमान है अंतर व प्रकाश अंतर ही प्रकाश होकर के आनंद रूप से रहता है ज्ञानी ये जीवन भूत है बाह्य इंद्रोद्भवान बाह्य इंद्र के द्वारा विशेष सुख होता है वो अनिच्य सुख आसक्ति सुखा में आसक्ति को छोड़ कर आत्म सुख जो संपन्न हो गया बाह्य अनित्य सुख में वासना नहीं रहेगी नष्ट हो जाती है घटक दीप अवध दीप जैसे प्रकाश मान इस प्रकार अंतर ज्ञानी स्वखी तया स्वात्मा अनुभव अनुभव इतर ही न ज्ञाते स्वयं ही साक्षी अन्य कोई नहीं जानते ज्ञान किसको हो गया आनंद रूप से रहता है आत्मा का अनुभव आत्मा अनुभव आत्मा रूप अनुभव अपने स्वयं आनंद साक्षी रूप है इतरे ही न ज्ञाए थे अन्य लोग उसको नहीं जान सकते आत्मा ज्ञान हो गया इसको ज्ञान ये नहीं पता अंदर परमात्मा परमा आनंद रूप से रहता है बाहर देह धर्म देह में दिखेगा वो तो परमा आनंद रूप से रहता है मुक्त जीवन मुक्त एवं मुक्त प्रकार जीवन मुक्त प्रार्भ संख्या पर्यतम वर्तव्य मिह इसी प्रकार जीवन मुक्त है बाहे विषय में आसक्ति छोड़ करके आनंद रूप से रहता है सात मार्भ रहता है ऐसा जो जीवन मूत है प्रार्थ संख्या पर्यतम वर्तितव्य प्रार्थ समाप्त होने तक तो उसको ऐसा रहना ही पड़ेगा रहना चाहिए होने तक प्रार्थ कर्म है तब तक तो देहा ऐसे तब तक अपने आनंद रूप से रहता है जीवन उत्स का नाम ही जब प्रार्थ समाप्त हो जाएगा देह समाप्त हो जाएगा तो विधेयक कवेल्यू को प्राप्त करेगा तब तक तो जीवन मुक्त है ऐसे ही रहेगा उपतिस्थो पितर्धर न लिप्त व्योम वन मुढ़े दसक्तो वायुवच्चरेत मुनि उपाधि स्थोपी तद धर्मे न लिप्त हो बेमोब मुनि मनन करने वाले ज्ञानी उपाधिस्टोपी देह इंद्रिया उपाधि उपाधि में स्थित उपाधि के साथ संबंध होने पर भी तद धर्मे न लिप्त उनके उपाधि के धर्म से लिप्त नहीं होता है देह इंद्रिया अंत करण उपाधि उनके धर्म से लिप्त नहीं होता है उपाधि में देहेन्द्र में जन्म मृत जरा व्याधि अंत कर्ण सुख दुख काम क्रोध किसी से लिप्त नहीं है व्योम जैसे आकाश सर्वव्यापक सर्वत्र है सुगंध दुर्गंध कहीं कुछ होए, वन्नी के साथ जड़ के साथ आकाश का संबंध होने पर वन्नी के साथ लिप्त नहीं होता है आकाश निर्लिप्त है असंग आकाशवत सर्वगत है ब्रह्म भी आकाश के समान सर्वगत है ज्ञानी भी ब्रह्म रूप से रहता है उपाधि के साथ संबंध जैसे अज्ञान दृष्टि से मान मानते हैं उसके दृष्टि तक संबंध होता ही नहीं क्योंकि अपना असंग है ही असंग हो ही अवष असंग होने से जैसे आकाश के साथ किसका संबंध नहीं होता है इस प्रकार ब्रह्म भिन्न ज्ञानी के साथ भी कोई संबंध नहीं है मुनि ज्ञानी ब्रह्म भिन्न हो जाता है ज्ञान होने के बाद लिप्त नहीं होता है उपाधि के धर्म से सर्वभिन्न तो सबको जानता है अहम असिम ब्रह्म जिस प्रकार सुवर्ण से बना गया जितने भूषण है सबको सोना जानता है सोना ही है और नाम रूप कुछ भी कहो किसी भाषा में क्या नाम कहेंगे रूप जितने बनाए उसके पास लेकर जाओ और तोड़ करके देखेगा कैसे सोना है नाम रूप से कोई मतलब नहीं सब सुवर्ण है जान दिया जितने भी हो इसी प्रकार सर्वविद ज्ञानी है सर्वविद सर्वम व्यक्ति अहम ब्रह्म रूप यह सर्ववित्तिक अर्थ नहीं ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया सब जान लेगा किसके अंदर क्या भावना है वो भी बता तो देगा कि झूठ बोलता है तो बता दिया तुम झूठ बोलते हो रुपया रखा है तो बता दिया तुम्हारे पास इतने रुपया है कि कुकर्म करता है तो ज्ञानी बता दे तुम इसे क्या ऐसे अर्थ नहीं है किसके बाबा दादा के दा दा नाम बता देगा ज्ञानी होने पर ये अर्थ नहीं सर्वविद सर्वम व्यक्ति सबको ब्रह्म अभिन्न जानता है ये और जो है नाम रूप सुकल्पित उसको जानने की उसकी इच्छा ही नहीं जान लिया ब्रह्म है अरे बाकी कुछ सोनार के वो सोनार भूषण बनाता है भूषण का नाम कितने प्रकार कितने भाषा में कहेंगे उसे क्या मतलब है वो जानता सोना ही है कुछ भी नाम से आप कहो इसी प्रकार एक ब्रह्म को जान लिया उसके बाद जितने नाम रूप अलग अलग होने पर भी एक ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है सर्वित तो होता है ज्ञानी मूढ़ व्येद और हो जाने के बाद ये नहीं की सब हाँ, तो तो कर कुछ आकर कहेगायस मैं साक्षात करता हूँ ज्ञानी तो ज्ञान होने के बाद ऐसे कोष के बाद कोई लक्षण में भी परिवर्तन नहीं होता है प्रश्न करते ज्ञानी कैसे पता चलेगा असास्तम अपने को ज्ञान हुआ कैसे मालूम होगा कोई लक्षण नहीं योग वर्ष जब आया ऐसा नहीं कि ज्ञान होने पर दोष सिंगी निकलेगा ऐसा नहीं होता है और ज्ञान होने के बाद कुछ उसको अलग करना पड़ेगा जो ज्ञान नहीं होकर के ज्ञानित्व का आरोप करते हैं। किस किसी को ज्ञानित्व का भ्रम हो जाता है मालूम होता है इसे समझ लिया हो गया मैं ही इसी तो ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान हो गया हमको किसको भ्रम होता है और कोई आरोप करता है भ्रम नहीं ज्ञान करके ज्ञान नहीं हुआ और ज्ञानित्व आरोप होकर लोगों के सामने व्यवहार करता है ज्ञानित्व का भ्रम हो का आरोप हो संभव है ब्रह्म ज्ञान के अभिषेक ऐसा बहुत हो जाता है वो जिनमें होगा वो लोगों के सामने दिखाएगा क्योंकि ज्ञान का होने के बाद जो आनंद उसको तो प्राप्त नहीं हुआ तो फिर वो साधारण लोगों के सामने संतुष्ट कैसे रहेगा उनको कहेगा मेरे पास ऐसा ही मेरे पास ज्ञान कोई तो ऐसे अपने को ज्ञानी कहने लगा कुछ लोग मान ली समय इसने कौन से फिर क्या होगा लोग पीछे कैसे पड़ेंगे ठीक है तुमको तो ज्ञान हो गया तुम तो मुक्त हो जाओगे हमको क्या लाभ है फिर उसको ठगने के कहा मेरे पास सिद्धि है क्योंकि ज्ञान में आनंद है वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ वो प्राप्त होने पर लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है लोगों को कहने के बाद कुछ लोग पीछे पड़े फिर थोड़ी देर के बाद देखेगा उनको ज्ञान हो गया तो हमको क्या मिलेगा तो फिर उनको वो लोग कैसे आपके पीछे पड़ेंगे तो क्या मेरे पास सिद्धि है मैं जिसको को ज्ञानी बना दूंगा ऐसे कर दूंगा लोग फिर पीछे पड़ेंगे क्योंकि ज्ञान आनंद प्राप्त है तो सिद्धि देखाएंगे झूठे मोटे ऐसे करने वाले बहुत होते हैं जो ज्ञानी है मूढ़ अपने परमानंद में से तृप्त है उसको कुछ प्राप्त करने की बाकी नहीं लोगों सम्मान स्तुति करेंगे तो उसे अधिक आनंद कुछ मिलेगा स्वरूप आनंद में स्थित है तो उससे अधिक आनंद सारा ब्रह्मांडो कोई उसके समान नहीं है इसे मूल असक्त किस में असक्त असक्त नहीं होकर वायु व विचरण करता है वायु जैसे इधर उधर चलने पर किसके साथ कोई संबंध नहीं सकता नहीं इस प्रकार है वायुवत विचरण करता है किसकी सकता नहीं कहीं कह रहा है कहीं कैसा रह गया लोगों के सामने कोई कहेगा पागल है कोई कहेगा कुछ कहेगा अपन आप में चलता है अभी क्या मगर वो भोजन करता है उन्हें कि ज्ञान हो गया तो होना चाहिए करोड़ों करोड़ों भक्तों उसके बनने चाहिए प्रसिद्ध होना चाहिए ये होना कोई जरूरी नहीं के अपिशा, प्रसिद्ध हो कि अपेक्षा अप्रसिद्ध में ज्ञानी है जिनको न लोग जानते हैं सामान्य रूप से घूमते हैं उनमें कोई साक्षात्कार मैंने होते हैं और टी में आ गए बड़े प्रसिद्ध हो गए बड़े मासणर बने गया तो ज्ञान होगा ये कोई जरूर नहीं है जड़वल लोकमाचरित कहा गया है देहादि साक्षी देहादिपाधि देहादि मनिहा उपाधि के साक्षी रूप से किसके साथ संबंध नहीं होता है तो धर्म ही उपाधि देहादि के धर्म से न अनिलिप्त हो, नहीं होता है कर्म लेकिन जो कर्म करता है तो कर्म के साथ संबंध नहीं होता है सर्वज्ञी सर्वज्ञ सबको ब्रह्म जानता है प्राकृत प्राकृत सामान्य लोग जैसे ऐसे रहेगा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया अगर क्षेत्र को जाएगा रोटी के लिए नहीं। नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वैसे तो खिलाओ ये कुछ नहीं सही जैसे चलता है इस जरिए जैसे लाइन में खड़े हैं तेस खड़ा होगा ये नहीं की लाइन में खड़े होकर कोई रोटी मांग कर लाता है घर घर नारायण के लाता है तो अज्ञान होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं धीरे रहेगा बहुत नहीं जान करके तो बड़े प्रसिद्ध बड़े हो तो उनको ही मानेंगे यही बड़ा है सामान्य कोई बड़े बड़े आसन मठल बना तो वो तो बड़े महात्मा हो गए और सामान्य महात्मा की दृष्टि ही नहीं जाती ऐसा नहीं सामान्य भी ऐसे ये में ऐसे रहते हैं अभी भी रहते हैं उस हम देखे कोई महात्मा देखे कोई महात्मा ऐसे ही रहते थे जंगल में अभी करके किसी को पता नहीं चलेगा पास में आओ तो वो चले जाएंगे तो आप लोग जाओ नहीं तो उधर चले जाएंगे ऐसे बात नहीं करेंगे ऐसे महात्मा ऐसे रहते और बाकी जो कहे ना ज्ञानी छिप करेगा छिपने का ये अर्थ नहीं की दे को छिपा कहीं रखेगा सबके बीच में रह करके भी छिपा हुआ है सबके बीच में है किंतु जैसे ही भजन मिला ऐसे भजन खाकर ऐसे तो पड़े रहता है लोग उसको नहीं जानते, सकते जैसे वैसे तो कोई कुछ निंदास्तुति कोई कुछ करेंगे सामान्य रूप से रहता है, है।, है तो वही छिपा हुआ है छिपने का अर्थ नहीं छिपने का अर्थ है अपने को प्रकट नहीं करेगा अपने में क्या क्या नहीं करेगा ऐसे रहता है वही छिपना वो छिपने का असर नहीं कि शर् कहीं छिप कर रहेगा कोई उसका भी नहीं शर्खेंगे शरीर देखने पर भी क्या पता चलेगा ऐसे रहता है सर्वत्र से होती अपने, इच्छा अपने इच्छा जो जो जो हो गया अपने आप असक्त रहित सन वायु वो चरित्र आसित होकर कभी समान में मिलेगा कभी अच्छा भोजन में मिलेगा कभी रुखे सुखे मिल गया कभी भूटा भी रह गया जैसे रहता है बायु व चरित्र प्रावधिक अनुसार किसका दोष कुछ नहीं अपने प्रार्थ कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है ज्ञानी हो अज्ञानी हो अज्ञानी नहीं जानता है दूसरे को दोष देगा ज्ञानी जानता है दुख भोगना पड़ता है प्रार्थ कर्म का फल है अपने आप चलता कभी कभी सर है तो शरीर के साक्षी रूप से रहते हुए भी दृश्य का साक्षी दृष्टा दृश्य धर्म से लिप्त नहीं होता है ऐसे होकर के आनंद से रहता है वही जीवन होता है तो तो प्रारब्ध देह द्वेपासु विलिनेति देहात कैवल्यमा प्रारब्ध प्रारब्धन होने पर देह द्वपाधु तो बिली ने दोस्तूला सूक्ष्म होगा तो विदेह कबल्य होता है देह रहित तो हो जाता है केवल शुद्ध स्वरूप रहता है देहात कैबल्यमाह उपाधिष्ण निर्विशेषं विषेन्मुन मु जले जलम व्यद व्यो मुनि तेजस्तेज शिवाय था उपाधि उपाधि देह दि सर्व इंद्रदि ये लष्ट हो जाएंगे समाप्त पर विष्णु मुनि निर्विशेषम बसे प्रवेश करें विष्णु है विवेष्टि चरा चराचर, चराचर विष्णु व्यापक है विष्णु व्याप्तो धा से बनता है विवेक चराचर विष्णु विशेष नु प्रत्यय होता है होने के गुण नहीं हुआ विष्णु चारा आचार्य सौ के व्याप्त करने वाले आचार्य सर्वत्र व्यापक रूप से विष्णु एक, एक उसके साथ मिल जाता निर्विशेषम यथाशात कोई विशेष भेद नहीं ब्रह्म वेद ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है विशेष रहित तो होकर के हो जाता है उसमें दृष्टान्त है जल जलम जल है गंगा जी में जाओ एक कमर में जल निकालो फिर उस जल में डाल दो डाल देने पर उस जल के साथ मिलेगा अलग रहेगा नहीं। एक हो गया इसी प्रकार जल मिला दिया एक हो गया भेद नहीं रहता समुद्र में कम उठाओ फिर डाल दो एक हो गया इसी प्रकार ज्ञानी ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है ब्रह्म रूप से रहता है आकाश में आकाश मिल जाता है एक घटा आकाश है घट के अंदर आकाशीय घट को तोड़े तो घटा आकाश में एक हो गया और भेद कुछ नहीं ये केवल उपाधि के कारण घटा का स्नान था घटा नष्ट कर दिया आकाश आकाश के साथ हो तेज़, तेज़ तेज में, तेज में प्रकास प्रकास। एक हो गया तेजस तेजस तेज में तेज मिल गया प्रकाश में प्रकाश है प्रकाश अलग नहीं दिखता इसी प्रकार ज्ञानी ब्रह्म के साथ एक हो जाता है उपाधि निभूत होने पर टीका में उपाधि भूत देह लय उपाधि देहद्वय उपाधि भूत शिक्षण कारण सर ज्ञान, ज्ञान से तो अज्ञान की अनुभूति हो जाएगी अज्ञान के कार्य उपाधि स्थूल सूक्ष्म दोनों लीन हो जाने पर प्रारध कर्म संख्य प्रार्थ कर्म से समय क्षय प्रारद कर्म का अक्षय तो भोग से होगा भोग से समाप्त तो हो गया तो मनि योगी सन योगी मनि है योगी ज्ञानी है विष्णु का तो सर्वव्यापक पर ब्रह्मणी सर्वव्यापक विष्णु है पर ब्रह्म निर्विशेषम क्रिया विशेषण हे निर्विशेषम विशेष निर्विशेषम यथा तथा विशेष उसमें प्रविष्ट हो जाए एक हो जाएगा निर्विशेष उसमें दिया जले जलम इत्यादि दृष्ट दिया है ओम